भारतीय दर्शन न्याय दर्शन पश्चात गुरु के उपदेश से योगाभ्यास में कहे गए अष्टांग योग का अभ्यास कर ध्यान तथा समाधि में पूर्ण परिपाक को प्राप्त कर साधक आत्मा का साक्षात्कार करता है साथ ही साथ उसके अविद्या अस्मिता आत्मा और अनात्मा को एक मानना राग द्वेष तथा अभिनिवेश मृत्यु भय पांच क्लेश नष्ट हो जाते हैं पश्चात वह निष्काम कर्म करता है, जिससे भविष्यत में उसके कर्म संस्कार नहीं उत्पन्न होते कर्म संचित नहीं होते। जर्मों के जन्य संस्कारों के या संचित कर्मों के ज्ञान को योगाभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर उन कर्मों के भोगने के योग्य भिन्न भिन्न भिन शरीरों को काय व्यूह के द्वारा उत्पन्न कर कर्मों के भोग में तीव्रता को बढ़ाकर सभी भोगों को भोग लेने के पश्चात पूर्व कर्मों का नाश हो जाने से भविष्यत काल में होने वाले शरीरों के अभाव में जब वर्तमान शरीर का मरण होता है तभी 21 दुखों की आत्यंत की निवृत्ति होती है और साधक मुक्त हो जाता है इसी बात को गौतम ने भी कहा है मिथ्या ज्ञान का नाश होने से राग द्वेष आदि दोषों का नाश होता है पश्चात प्रवृत्ति नहीं होती फिर जन्म ही नहीं लेना पड़ता और अंत में दुख का नाश होने से मुक्ति मिलती है इन्हीं बारहों प्रमेयों के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए न्याय शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है इन्हीं के ज्ञान के द्वारा इस जगत के पदार्थों का तत्व ज्ञान हो जाता है और पश्चात साधक आत्मा की खोज में अग्रसर होता है परंतु इनके यथार्थ ज्ञान के लिए संशय से लेकर निग्रह स्थान पर्यंत चौदह पदार्थों का एवं प्रमाणों का भी ज्ञान आवश्यक है अतएव अति संक्षेप में इनका भी विवरण यहाँ देना आवश्यक है तीसरा संशय किसी एक वस्तु में यदि दो भिन्न पदार्थों के समान धर्म पाए जाएं और उन दोनों को परस्पर पृथक कर देने वाला एक भी धर्म न पाया जाए तो उसमें संशय उत्पन्न होता है जैसे अंधकार के कारण एक खड़ी हुई लंबाईमान वस्तु में शाखापत्र रहित वृक्ष स्थानु तथा पुरुष के होने का संदेह होता है संशय में समान बल वाले दो प्रकार के उभय कोटि ज्ञान साधक के सामने उपस्थित होते हैं संशय के बिना कोई तर्क आरंभ नहीं होता और न तो कोई निर्णय ही किया जा सकता है न्यायशास्त्र में यही इसका महत्व है चौथा प्रयोजन जिससे प्रेरित होकर कार्य करने में लोग प्रवृत्त हों उसे प्रयोजन कहते हैं पांचवा दृष्टांत इसे उदाहरण भी कहते हैं किसी बात के साधन के लिए उन, इसका उद्धरण किया जाता है जिस बात में पक्ष और विपक्ष दोनों दलों का एकमत हो वही दृष्टांत के रूप में उद्धृत हो सकता है छठवां सिद्धांत परमाणु के द्वारा किसी बात को मान लेना कि यह ऐसा है इसे ही सिद्धांत कहते हैं सातवां अवयव अनुमान की प्रक्रिया में जितने वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है वे सब अवयव कहलाते हैं विचार करने पर मालूम होता है कि ये अवयव रूपी वाक्य सब न्यायमत में स्वीकृत प्रमाणों के प्रतीक हैं अनुमान के दो भेद होते हैं स्वार्थानुमान अपने लिए अनुमान करना तथा परार्थानुमान दूसरों को समझाने के लिए अनुमान करना परार्थानुमान में पांच वाक्य होते हैं जैसे प्रतिज्ञा पर्वत में आग है यह शब्द प्रमाण है दूसरा हेतु क्योंकि पर्वत में धुआँ है यह अनुमान प्रमाण है तीसरा उदाहरण या दृष्टांत जैसे रसोईघर जहाँ धूम के साथ आग देखी जाती है यह प्रत्यक्ष प्रमाण है उपनय, जहाँ धूम है वहाँ आग है इस प्रकार के अभिनाभाव संबंध से युक्त धूम पर्वत में है यह उपमान प्रमाण है निगमन अतएव पर्वत में आग है इस वाक्य में सभी प्रमाणों का एक ही विषय में सामर्थ्य का प्रदर्शन होता है इन पांचों वाक्यों में न्यायमत के सभी प्रमाणों का एकत्र समावेश है अतएव इन पांचों अवयवों के समूह को परम न्याय कहते हैं इसलिए वास्तवन ने कहा है कि प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा ही न्याय है